C.I.E.T. N.C.E.R.T. दोरा प्रस्तुत है कक्षा पांच की हिंदी की पाठे पुष्तक रिमजिम में संकलित एक पाठ की ध्वनी प्रस्तुती पाठ का शीर्षक है एक दिन की बाजशाहत करे हो क्या करे हो क्या, क्या, हो क्या, करें, क्या, करें, क्या सलीम क्या जाओ ओ, <laughs> <laughs> अम्मी की आवाज उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मजे में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा जिन जोड़ कर जगा देती नहीं, नहीं, नहीं। जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया नहीं। नहीं। नहीं। दोनों की मुसीबत में जान थी हर वक्त पाबंदी हर वक्त तक्रार अपनी मर्जी से चू भी न कर सकते थे कभी आриф को गाने का मूड आता तो भाई जान डांटते ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला उफ्फ चुप होता है या नहीं हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए अंदर रहते तो दादी चिल्लाती बोल पगलो ये मेरा दिमाग फट जा रहा है शोर के मारे अरे रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हांक दे जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए दोनों कंटो बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई पर हम आ जाएंगे और अब्बा की خدمت में एक दरख्वास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाएं कोई जरूरत नहीं है उधम मचाने की अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि ठीक है कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे yeah! अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोड़ डाला अम्मी अम्मी ने चाहा एक जापड रसीद करके सो रहें मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं फिर दादी ने सुबह की नमास पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका तो पर है दादी कितना हरीरा पिएंगी आप पेट फट जाएगा अरे रुक तो और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो जी आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा मगर बेबस थी क्योंकि रोज की तरह आज वो तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका अम्मी जरा अपने दांत देखिए पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं अब मैं तो दांत मांज चुकी हूं अम्मी डालना चाहा। नहीं डलना चाह नहीं चलिए उठिए अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया अम्मी को गुस्लखाने में जाते देखकर सब हंस पड़े जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे <laughs> <laughs> <laughs> फिर वो अब्बा की तरफ मुड़ा जरा अब्बा की गद देखिए बाल बड़े हुए है वो पापा शेव नहीं की कल कपड़े पहनने थे और आज इतने मैले कर डाले आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे <laughs> यह सुनकर अब्बा का हंसते-हंसते बुरा हाल हो गया हां जी ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी मगर फिर अपने कपड़े देखकर पू सचमुच शर्मिंदा हो गए थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे याद नहीं याद नहीं वाह वाह वाह क्या बात है वाह वाह वाह तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा बस कीजिए अब्बा फौरन ऑफिस जाइए 10 बज गए चौं अब्बा डांटते डांटते रुक गए बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटक के आरिफ के साथ हो लिए रजिया जी जरा मुझे 5 रुपए तो देना जी अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले 5 रुपए का क्या होगा कार में पेट्रोल तो है आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी जैसे अब्बा कहते हैं कि एक अन्यगा क्या करोगे जेब खर्ष तो ले चुके थोड़ी देर बाद खान सामा आया बेगम साहिवा आज क्या पकेगा आलू गोष्ट कबाब मिर्चों का सालन आ, आ, अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया नहीं आज ये चीजें नहीं पकेंगी सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी आज गुलाब जामुन गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ हां लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी अम्मी किसी तरह صبر न कर सकी जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं हां दोनों ने एक साथ कहा दूसरी तरफ दादी किसी से तूतू मैं मैं किए जा रही थीं मैं तो थक चुकी हूं क्या करूं मैं ओह वो थक गई मैं थी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थामकर कहा इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया ओहो आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं ये तसल्ली रखो अम्मी बस आप... एक ही दिन की तो बात है अच्छा मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गईं कॉलेज का वक्त हो गया तो भाई जान अपनी सफेद कमीज को आриф सलीम से बचाते दालान में आए अमित अमित हम शाम को मैं देर से आऊंगा दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है खबरदार आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया कोई जरूरत नहीं फिल्म देखने की इम्तिहान करीब हैं और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप बच्चों मैं वो! पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लगके फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े हां <laughs> लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खाक्सार फिल्म देखने के बाद पक्के कर चुके हैं इसलिए इजाजत देने की मेहरबानी की जाए उन्होंने हाथ जोड़ के कहा बना करें बस मैंने एक बार कह दिया उसने लापरवाही से कहा और सूफे पर दराज होकर अख़बार देखने लगा <laughs> उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाट से कॉलेज जा रही थी हुँ हुँ हुँ हम्म आ सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी शाम तक गरठ हो आएगी इस साड़ी को बदलकर जाइए आज वो सफेद वॉल की साड़ी पहन लेना अच्छा अच्छा बहुत दे चुके हुक्म आपा चढ़ गईं हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है उन्होंने साड़ी की शिकनें दुरुस्त की हुआ करे मैं क्या कह रहा हूं सुना नहीं <laughs> अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई बिल्कुल इसी तरह वो आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उदरवा कर नहायत बेकार कपड़े पहनने का हुपम लगाया करती हैं दूसरी सुबह हुई सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी हां हा? अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो जी बेगम साहिबा अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे क्या बात है अरे अब्बा सलीम से कह रहे थे <laughs> बेटा स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो क्या हर्ज है <laughs> जी अब्बा एक दिन की बादशाहत अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम पाठ समन्वय डॉ लता पांडे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर आलेख जीलानी बानो उर्दू से अनुवाद लक्ष्मी चंद्र गुप्त कलाकार राजश्री त्रिवेदी राजेश आहूजा प्रवीण शर्मा गीता वर्मा आकाश और श्रेयस ध्वनिंकन दीपक पांडे और अमिताभ भट्टी निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना हरिमर्दन